तो प्रणत्वा <coughs> सांख्य दर्शन की 31वीं कक्षा आज पांचवा अध्याय प्रारंभ होगा पिछली कक्षा में चौथा अध्याय पूरा हुआ था और आप सब ने दूसरे तीसरे चौथे अध्याय की परीक्षा दी है उसमें आवृत्ति की तो उनसे संबंधित कोई पिछले प्रश्न हो कोई अस्पष्टता हो तो पूछ सकते हैं कुछ अच्छा जी के बताने का था था। नाम भी बताने का इसको केवल इतना समझ लीजिए कि पांच प्रकार की अग्नियां होती हैं अभी जो हम दैनिक अग्नि होत्र करते हैं उसमें एक अग्नि होती है केवल एक अग्नि होती है उसको वहां की पांच अग्नियों की दृष्टि से देखें तो आह्वनीय अग्नि होती है जिसमें आहुति दी जाती है ठीक है एक ही अग्नि है अब यहां पर जिस आहूति को हम दे रहे हैं वो आहति कहा पक कर के आई थी हमने यहीं पकाई थी या कहीं और पकाई थी रसोई में पकाई थी घी को गरम किया आह्वनीय अग्नि में ये कार्य नहीं किए जाते उसमें तो केवल आहूति दी जाती है तो अन्य कार्यों के लिए उससे पहले अग्नियां होती हैं तो पहली होती है अनवाहार्य पचन अग्नि उसको दक्षिणाग्नि भी बोलते हैं ठीक है उसके अंदर कुछ पकाया जाता है तैयारी की जाती है और फिर होती है गारह पत्य अग्नि गारह पत्य गृहपति से संबंधित है गारह पत्य गृह माने घर पति उससे गारह पत्य उसमें भी कुछ चीजें तैयार की जाती हैं आहुति से पहले और फिर तीसरी होती है आहवनीय अग्नि जिसमें आहुति देते हैं जैसे कि दैनिक अग्नि अग्निहोत्र में हमारी रहती है आहवनीय हवन शब्द सुनते ही हैं हम जिसमें हव्य को डाला जाता है खाने योग्य वाहन करने के लिए जो चीज हव्य हवन उसी से हवन बनाए हवनीय हवन के योग्य गमन गमनीय दर्शन दर्शनीय दर्शन के योग्य दर्शनीय चीज है, है ये हवन हवनीय हवन के योग्य जो चीज है हर चीज नहीं हो हर चीज का होम नहीं किया जाता है, जैसा शुद्ध पवित्र हो क्या चीज देनी है क्या नहीं देनी है उचित चीज वो हवनीय कहलाता है, और जिस अग्नि के अंदर ये आहतियां दी जाती हैं उसको आहवनीय अग्नि बोलते हैं, आहवनीय है। एक अग्नि होती है सभ्या सभ्य अग्नि सभ्य सभ्य किसे कहते हैं जैसे हम कहते हैं आदमी तो बहुत सभ्य है संस्कारित अच्छा है सभ्य शब्द बनता है सभा से सभा होती है अनेक व्यक्ति बैठते हैं कुछ परिचर्चा करते हैं निर्णय करते हैं बैठक होती है जैसे सभा है सभा चल रही है तो जो सभा में बैठने के योग्य होता है उसको सभ्य बोलते हैं हर कोई सभा में बैठने लायक नहीं होता है उस तरह की योग्यता चाहिए उस तरह का संयम चाहिए उस तरह का शिष्टाचार चाहिए तो जो सभा में बैठने के योग्य होते हैं उसको सभ्य बोलते हैं गुजरात में विधानसभा सदस्यों को क्या बोलते हैं विधानसभ्य विधानसभ्य नाम से बोलते हैं सभ्य मतलब विधानसभा में बैठने योग्य जो है उसकी अर्था जिसकी हो गई आजकल अर्था है चुन करके आना तो जहां सभ्य लोग बैठते हैं वो सभा सभ्य और सभ्यों के बीच में जो अग्नि जलती है उसको सभ्य अग्नि बोलते हैं जब सभ्य लोग बैठते हैं आपस में बातचीत करते हैं तो कुछ अग्नि भी जलती है वहां पर एक अग्नि को जलाके रखते हैं प्रकाश की दृष्टि से ऊषमा की दृष्टि से और प्रेरणा की दृष्टि से उसको जला के रखते हैं तो उस अग्नि को सभ्याग्नि बोलते हैं और एक और अग्नि होती है आव आसत्य आ वसत्य वसत्य आसत्य उसका भी कुछ प्रयोग में होता है तो इन पांचों अग्नियों को लेकर के जो याग किए जाते हैं सोम्यागा वो पंचाग्नि यानी पूरा विधिवत याग किया जा रहा है सोम्यागा याग किए जा रहे हैं पंचाग्नि का योग होने पर भी यानी विधिवत सारा यागा होम करने पर भी आवृत्ति जन्म की श्रुति होती है आवृति होती है उसमें अन्य लाभ भले ही हो लेकिन आवृति होती है जन्म की श्रुति है शास्त्र बोलता है इसकी बात जन्म होगा उनका तो ये तो चर्चा वो चल रही है कि जन्म से मुक्ति कैसे हो जाए मरण से मुक्ति कैसे हो जाए जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिले मूल तो यहां पर बात कर रहा है शास्त्र शास्त्री का विषय ये नहीं है कि हम कैसे पुण्य अर्जन करें किन किन कर्मों से अच्छे पुण्य होते हैं अधिक लाभदायक हैं, अगला जन्म अच्छा हो ये इस शास्त्र का प्रयोजन नहीं है इसके लिए तो और बहुत सारे शास्त्र है धर्म शास्त्र है विधि विधान है ये तो उससे भी आगे की बात करता है दुखों की अत्यंत निवृत्ति यानी मुक्ति की प्राप्ति ठीक है अन्य कोई कुछ माइक माइक लेकर के ऐसे नहीं करते है? उसमें भी बैठ करके बातचीत वगैरह करते हैं गुरु शिष्य के बीच में उसमें होता है उसका अलग थलका सा प्रयोग है पिछले पार्ट में से और किन्हीं को पूछना माइक पहुंच गया है बोलिए अगले व्यक्ति जो बोलने वाले हाँ क्रमशः करते जाइए बोलिए बोलिए दूसरे का रोकिए इसको पहले